संवेद्नों संवेद्नों के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बाल कहानियों के पिटारे में से निकली है एक और कहानी पूजा का सच उन दिनों विदिशा नगरी में राजा मृणाल सेन का राज था वह न्यायप्रिय व कर्मठ राजा थे दिन रात प्रजा की भलाई के कार्यों में लगे रहते थे इसके साथ ही मृणाल से ईश्वर के परम भक्त थे राज्य पर ईश्वर की कृपा रहे इसके लिए उन्होंने एक पुरोहित नियुक्त किया था वह मृणाल सेन के नाम पर ईश्वर की भक्ति किया करते थे इस कार्य के लिए पुरोहित को सौ स्वर्ण मुद्राएं, माहवार मिला करती थी दीप धूप तेल व अगरबत्ती आदि राज्य के एक बड़े व्यापारी की दुकान से आया करते थे व्यापारी जानता था कि यह सामग्री राजा मृणाल सिंह के पूजा कार्य के लिए जाया करती है इन सब सामग्री के लिए राज्य के कोष से हर माह रुपया निकाला जाता था लेकिन व्यापारी तक रुपया पहुंचता ही नहीं था मृणाल सिंह का कोषाध्यक्ष बहुत ही लालची था वो हर माह अपने एक सेवक को दुकान पर भेजता और उससे कहलवाता राजा ने आपसे पूछा है कि क्या भगवान के नाम पर भी आप रुपया वसूलना चाहेंगे इस पर व्यापारी विनम्रता से उत्तर देता ऐसी ध्रष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ आप निसंकोच पूजा सामग्री ले जाइए रुपए पैसे की चिंता ना कीजिए इसी तरह कोषाध्यक्ष भगवान के नाम पर ठगता रहा इस सब ठगी को व्यापारी का बेटा भी देखता रहता था फिर एक दिन उसका धैर्य टूट ही गया उसने झूझला कर कहा पिताजी मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप इस तरह कोषाध्यक्ष की बेईमानी कैसे सहन कर सकते हैं इस पर व्यापारी ने जवाब दिया बेटे मैं जानता हूँ कि कोषाध्यक्ष मुझे लूट रहा है लेकिन वो मुझे ईश्वर के नाम पर लूट रहा है यह सब कुछ उसी परमेश्वर का दिया हुआ है अगर कोषाध्यक्ष की बेईमानी की वजह से मैं ईश्वर को कुछ अर्पण कर रहा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है पिताजी बेईमानी को सहन करना कमजोरी है बेटे ने पिता को समझाया तुम ठीक कहते हो बेटा लेकिन मैं इसकी कोई शिकायत नहीं करूंगा। जो जैसा करेगा वो वैसा खुद ही भरेगा जिस समय व्यापारी और उसका बेटा आपस में ये बातें कर रहे थे ठीक उसी समय राजा मिलाल सिंह वेश बदलकर कर वहाँ ऐसी गुजर रहे थे उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली दूसरे दिन व्यापारी की दुकान पर एक दूत आया और व्यापारी को राजा का संदेश दिया कि कल उसे दरबार में उपस्थित होना है दरबार में उपस्थित होने का कोई कारण नहीं बताया गया व्यापारी घबरा उठा फिर भी वह दूसरे दिन दरबार में जा पहुंचा। व्यापारी ने देखा कि वहां जनता का खुला दरबार लगा हुआ है कोशाध्यक्ष व पुरोहित भी वहां पहले से ही मौजूद है व्यापारी को उन्हीं के साथ खड़ा कर दिया गया व्यापारी को देख कोषाध्यक्ष की सीटी पिट्टी गुम हो गयी वह मन ही मन सोचने लगा कि व्यापारी ने उसकी शिकायत राजा से कर दी है दरबार शुरू होते ही मृणाल सिंह ने कहा आज मैं आप सबसे एक सवाल करूंगा। आप उस प्रश्न का उत्तर निडरता के साथ दें। मृणाल सिंह की बातों ने सबको हैरत में डाल दिया कोषाध्यक्ष ने चैन की सांस ली सभी मृणाल सिंह की ओर देखने लगी मैं दिन रात अपने प्रजा की चिंता में इतना खोया रहता हूँ इसलिए मैंने पूजा के लिए एक पुरोहित नियुक्त किया है वह मेरे नाम से ईश्वर की भक्ति करता है इस कार्य के लिए पुरोहित को मैं सौ स्वर्ण मुद्राएं माहवार देता हूँ लेकिन जिस व्यापारी की दुकान से पूजा का सामान आता है उसे मैंने आज तक कुछ भी नहीं दिया फिर भी वह मुझसे शिकायत किए बगैर आज भी पूजा सामग्री दे रहा है ऐसे में मैं पुरोहित और व्यापारी यानी हम तीनों में ईश्वर का श्रेष्ठ भक्त कौन है व्यापारी सभी एक साथ चिल्लाए उत्तर सुन मृणाल सेन खुश हो गए उधर व्यापारी और पुरोहित असमंजस में थे दोनों को यह मामला समझ में नहीं आ रहा था फिर राजा ने कोषाध्यक्ष की ओर इशारा करके कहा अब इस प्रश्न का उत्तर कोषाध्यक्ष देंगे यह सुनकर कोषाध्यक्ष घबरा गया राजा ने पूछा कोषाध्यक्ष जी मुझे व्यापारी को पूजा की सामग्री के लिए रूपए देने चाहिए या नहीं क्या उन्हें रुपया न देना अन्याय नहीं है कोषाध्यक्ष पानी पानी हो गया लेकिन वह राजा के इस तरह के प्रश्न से समझ गया कि राजा राज्य के कर्मचारियों की बदनामी नहीं करना चाहते इसलिए कोषाध्यक्ष ने निर्भिक होकर कहा अवश्य महाराज यह व्यापारी के साथ अन्याय है उसे राजकोष से रुपए अवश्य मिलने चाहिए और अगर उसे नहीं मिले तो दोषी को दंड दिया जाए राजा कोषाध्यक्ष के इस उत्तर से प्रसन्न हो गए कोषाध्यक्ष ने अपनी गलती के लिए राजा से क्षमा मांगी राजा ने कहा मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा देना चाहता था पर तुमने अपनी गलती मानकर इस सजा को स्वयं ही कम कर लिया अब तुम्हारी सजा यही है कि आज के बाद तुम हमारे कोषाध्यक्ष नहीं रहोगे अब यहां कार्य व्यापारी, व्यापारी का बेटा देखेगा। देखे यह सुनकर सभी राजा, राजा की वाह वाह करने लगे तभी, तभी राजा ने कहा आज, आज मैं पूजा, पूजा, का पूजा का सच जान गया, गया, गया। हूं, समझ गया अब, अब मैं स्वयं भगवान की पूजा किया करूंगा यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए अभी आप सुन रहे थे कहानी पूजा का सच